है क्या ये नहीं ज्ञान उसी प्रकार ज्ञानी कौन ढूंढा जाएगा कदम अभी आपका शब्द आया है ना तथा ज्ञान दगधा क्ले से ही ज्ञान दग पाठ है क्या एक दगदही पाठ है उसमें दगदही पाठ ठीक कर ज्ञान दगदही हो गया उसी प्रकार ज्ञान से दस दु क्लेशों के द्वारा या क्लेश करते क्लेश का करता है क्लेश है, कर लो क्लेश हेतु कर्म भी, क्लेश क्लेश क्लेश कर्म भी ध्यान देंगे वाई प्लेट पर था ना? तो वहाँ अविद्या और काम को क्या कहा था क्लेश का अविद्या तथा काम रूप क्लेश का का विन अविद्या तथा काम रूप क्लेश का कारण कौन कारण है कर्म।, कर्म वही यहाँ बदलेना है तथा उसी प्रकार ज्ञान ऐसी दग्ध क्लेशों के द्वारा ज्ञान से दर्द क्लेसों के होने पर या ज्ञान से दर्द क्लेसों के क्लेशों के द्वारा पुनः जीव उत्पन्न नहीं है, ठीक है जब ज्ञान से दर्द तो से नहीं ज्ञान से, से दर्द क्लेष के हेतु कर्मो के द्वारा ज्ञान ज्य। से दर्द कौन होगा कर्म ज्ञान से दर्द कौन होगा और कर्म किसका हेतु है क्लेश का द्वारा क्लेश की ज्ञान से, से दर्द प्लेस के हेतु कर्मो के अनुसार या ज्ञान ऐसी दर्द पेश के हेतु कर्मो के द्वारा जीव सुना उठने नहीं किया जाता है ठीक है अब यहाँ पर था ना वो पूर्व पक्षी ने क्या शंका की थी, थी कि सभी कर्मों का ज्ञान से दाम मानना उचित नहीं है, है? क्यूँकी ज्ञान क्या बताया था कि ज्ञान उत्पत्ति के उत्तर काल में जो कर्म किए गए है उनका ज्ञान ऐसी लाभ होना चाहिए क्यूँकी वो ज्ञान के साथ विद्यमान है, है? और इस जन्म में ज्ञान उत्पत्ति के फायदे किए गए और पूर्व के अनेक जन्मों में किए गए कर्मों का ज्ञान ऐसी उचित नेता सिद्धांति ने, ने ना, ऐसा नहीं कहना क्योंकि सर्व प्रमाणी विशेषण दिया है कहाँ पर ज्ञान आदमी सर्व प्रमाण अनुसारण यह विशेषण दिया है इसलिए सभी कर्मो का धर्म मानना चाहिए सभी प्रकार के कर्मो का तो so, फिर पूर्व कहता है कि तो ज्ञान के उत्तर काल में होने वाले सभी कर्मों का ही ज्ञान सिदा मानते हैं। जब उसका है ज्ञान के उत्तर काल में होने वाले ही सभी का तो कर्मों का ज्ञान सिदा मानते हैं तो so, सब प्रकार के कर्म लिया नहीं लिया मतलब ये ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व के नहीं लिएको भी कर्मो को नहीं लिया देना तो का रहना ऐसा नहीं कहना क्यूँकि कि अर्थ का संकुच करने में कारण की सिद्धि नहीं होती है अर्थ का अर्थ के संकोच में कारण की सिद्धि नहीं होती है तो अर्थ का नहीं करना चाहिए कि ज्ञान के उत्तर काल में होने वाले ही सभी कर्म ना, है ना नहीं नहीं। तो सभी कर मिले चाहे पूर्व के अनेक जन्मों में किए जाएं या ज्ञानोत्पत्ति में पहले किए जाए या बाद में किए जाए सब को लेना है इस धर्म की कहता है न सिद्धांती पूर्व पक्षी की बात का निराकरण करने के लिए पूर्व पक्षी की बात का अनुवाद करता है अनुवाद समझते हैं उसकी दूसरे की बात को जो पूर्व पक्षी के खंडन करने के लिए सिद्धांती पूर्व पक्षी के कथन का अनुवाद कर रहा है हम पढ़ेंगे अनुय क्रम से इस बात को ध्यान देंगे आगे पीछे पढ़ रहे तू ज्ञाने ज्ञाने सती अपनी एक पंखी नीचे मिल गए के नीचे एक पंक्ति छोड़कर फिर आएगा सती अति ज्ञाने सती अति मिल गया किंतु किंतु ज्ञान ज्ञान होने होने पर पर भी भी अब ऊपर आइए दूसरी पंक्ति में यथा वर्तमान जन्म आरम्भ कारणी कर्माणी न छे मिल गया किंतु ज्ञान होने पर भी जैसे वर्तमान जन्म को देने वाले जैसे वर्तमान जन्म को देने वाले प्रारब्ध कर्म छीण नहीं होते ठीक है ज्ञान होने पर भी जैसे वर्तमान जन्म को आरंभ करने वाले कर्म छीण नहीं होते हैं ये कर्म कौन से होंगे प्रारब्ध कर्म छलदान आए प्रिवृतान ये हो छल लेने के लिए प्रवृत्त ही रहते हैं क्षेत्र तो नहीं होते ना प्रारम्भ कर्म ज्ञान ऐसी छीन होते हैं क्या ज्ञान होने पर प्रारंभ छिण नहीं होगा ना ज्ञान होने पर भी देते वर्तमान जन्म को देने वाले प्रारंभ कर्म नहीं होते हैं बल्कि फल लाना फल लाने के, फल देने के लिए प्रवृत्त ही रहते, हैं। के लिए रहते हैं। लगाना। नां है लगाना तथा अनारंभ फम कर्म नाम उसी प्रकार जिन्होंने फल देना आरम्भ नहीं किया है ऐसे कर्मों का भी जिन्होंने फल देना आरंभ नहीं किया है ऐसे कर्मो का ऐसे कौन से कर्म हुए ज्ञान उत्पत्ति के पहले किए गए और अतीत के अनेक जन्मों में किए गए हमने बताया था ना अतीत के अनेक जन्मों में किए गए कर्म क्या है संचित है और उन्ही एक जन्म ऐसी प्रारब्ध का निर्माण होता है बताया है ना तो यहां पर क्या लेना है आपको प्रिमाण संचित लेना है अनार्ब फलाना की फलना देने वाले कर्म कौन से प्रिमाणो संक्षिप्त संचित मतलब पूर्व जन्म में तो किए थे और ज्ञान प्रति के थे किए गए उसी प्रकार जिन्होंने फल लेना आरंभ नहीं किया है ऐसे कर्मों का भी ज्ञान से छय मानना उचित नहीं है युक्ति का छात्र ये इस जन्म में जो कर दिया ये इस जन्म में जो किया है ना वो क्या हो गए श्रीमान हो गया। इस शरीर ऐसी जो किए जा रहे हैं वो क्या हो गए श्रीमान हो गए अब संचिप्त पहले के हो रखते हैं ठीक है लॉबी रोक जा रहे हैं वर्तमान तो हो है। करेगा तो उसी प्रकार जिन कर्मो ने जिन्होंने फल देना आरंभ नहीं किया है ऐसे कर्मों का भी ज्ञान परिषय होना उचित नहीं है इसी यत उत्तम यद ऊपर आइए यद है ना यज्ञ उत्तम इसी यद उत्तम ऐसा जो कहा था किसने कहा था पूल पक्षी ने ज्ञान देना सिद्धांत ने पूल पक्षी के मत कर खंडन करने के लिए उसके वास्तु अनुवाद कर दिया उसके है तद उसकी उप्तम ऐसा जो कहा था तब असत करते वह अनुचित है वह अनुचित है कथम मतलब कैसे वह अनुचित है किसने कहा सिद्धांत ही नहीं सूर्य पक्षी उसका कथम कैसे अनुचित है वो कैसे अनुचित है तो सिद्धांति समझाता है ध्यान देना कि सूर पक्षी का ऐसा था ज्ञान होने पर जैसे वर्तमान जन्म के आरम्भ होते ये है ये कारण है तो सिद्धांति बताता है देखो की जैसे की धनुष ऐसी जो बाढ़ छोड़ दिया जाए भेदन करके ही रहेगा तो उसके पहले रुकेगा लक्ष्य का भेदन करने के लिए जिस बाण को धनुष दिया गया है वो लक्ष्य का भेदन करने के बाद ही मुद्रत होगा है ना लक्ष्य का भेदन करने के बाद भी कुछ दूर चला जाएगा यदि उसमें भेदी का लक्ष्य का भेदन करने के बाद ही वेद के साथ धोने आरोप वो मुद्रत होगा जैसे की लक्ष्य का भेदन करने के लिए धनुष ऐसी छोड़ा गया बाढ़ लक्ष्य का भेदन कर अपने के होने पर ही वो समाप्त होता है है ना देव के निवृत्त होने पर ही होता है। उसी प्रकार जो प्रारम्भ कर्म है ना वो धनुष से छूटे हुए बाढ़ पी करे तो वो क्या करेगा कि इस वो, वो प्रारम्भ कर्म क्या करेगा कि की शरीर का जो प्रयोजन है ना क्या परम प्रयोजन क्या मोक्ष है जैसे वो लक्ष्य का वेदन करता है बाण तो यह क्या है कि मुख्य के हो जाने पर भी मुख्य के हो जाने पर भी जीते जी परमा का हो जाने पर भी क्या है कि ये वेग के शांत होने पर ही संसारों का वेग शांत होने पर ही मुक्ति होता है तो संसार वी चिलता रहता है ऐसा लगभग जैसे छूटा हुआ बाण नहीं रुकता है ना तो इसे प्रारंभ करो कि रुकता नहीं है मतलब निगृत नहीं होता है लेकिन ध्यान देंगे की जिन बाणों को अच्छा इतने लगा दो करेंगे प्रथम तेसाम मुक्त प्रवृत्त फल मतलब कैसे तो वर्तमान जन्म और नाम प्रारब्ध कर्म नाम तेसाओं ऐसी क्या लेना है वर्तमान जन्म वर्तमान जन्म का नाम प्रारब्ध कर्मणाम शेषाओ से लेना प्रारब्ध कर्मणाम ऐसा नहीं कहना क्यूँकी प्रारब्ध कर्म मुक्त ईश्वर ईश्व कर छोटा बाढ़ मुक्त कर छुटे हुए क्यूँकी प्रारब्ध कर्म छूटे हुए बाढ़ की तरह फल देने के लिए प्रवृत्त हो गया है है न्यू की प्रारब्ध कर्म क्योंकि प्रारब्ध कर्म की छूटे हुए बाण की तरह फल देने में प्रवृत्ति हो चुकी है क्योंकि प्रारब्ध कर्म की छूटे हुए बाण की तरह फल देने के लिए प्रवृत्ति हो चुकी है वास्तविक समझाते हैं ऐसा धनुषा मुक्ता ईशु यथा धनुषा धनुषा कंसिंग है धनुषा मुक्ता ईशु धनुष से छूटा गया बाण ऐसा लगाना यथा पूर्वम जैसे पूर्व में लक्ष्य का उधन करने के लिए गया जैसे पूर्व में लक्ष्य का उद्भेदन करने के लिए धनुषा मुक्ता गया बाढ़ जैसे पूर्व में लक्ष्य का उद्भेधन करने के लिए धनुष से छूटा गया बाढ़ धनुष छूटा बाढ़ लक्ष्य के वेदन के उत्तर काल में भी या लक्ष्य के वेद करने के पश्चात भी आरम्भ हुए वेद का क्षय होने पर आरम्भ हुए वेद का क्षय होने पर बार में बेग रहता है ना तो आरंभ हुए वेग का क्षय होने पर गिरकर ही निवृत्त होता है गिरने से कौन निवृत होता है ईश्वर निवर्तते क्रिया का कौन है इशु। ना दुबारा लगाने लगाएंगे जैसे पूर्व में लक्ष्य का वेदन करने के लिए धनुष छोड़ा गया बाण लक्ष्य वेदन के पश्चात भी लक्ष्य वेदन के पश्चात भी, भी कुंतुट चला जाता है ना लक्ष्य का लक्ष्य का वेद करने के पश्चात भी आरम्भ हुए होने पर गिरकर ही निवृत्त होता है आया? तो लक्ष्य के बेघन ऐसी पहले निवृत्त होगा क्या तो यह इसी प्रकार जो है ना एवं शरीर आरम्भ कर्म इसी प्रकार शरीर का जनक कर्म शरीर को देने वाला कर्म कौन सा कर्म प्रारब्ध कर्म इसी प्रकार शरीर का जनक प्रारब्ध कर्म शरीर स्थिति का प्रयोजन निवृत्त होने आरोप भी शरीर की स्थिति का दो प्रयोजन है भोग और मोक्ष परम प्रयोजन तो मोक्ष ही है भोग तो ऊपर सुपर की तरह जन्म जन्मांकन से होता ही आया है उसमें कुछ बाकी नहीं है कुछ भी समझ गए हाँ अनेक जन्मों में राजा भी बने रक्त भी बने इंद्र भी बने क्या कुछ क्या मिला हाथ में कुछ साथ में सब तो कुछ कुकरिया रहने वाला नहीं है तो उसका प्रयोजन है ना परम प्रयोजन मोक्ष इसी प्रकार शरीर को देने वाले प्रारब्ध शरीर को देने वाला प्रारब्ध कर्म शरीर स्थिति का मोक्ष रूप प्रयोजन निवृत्त होने पर भी शरीर स्थिति का मोक्ष प्रयोजन निवृत्त होने पर भी हो जाए संपन्न हो जाए मोक्षिक है शरीर निवृत्ति का मोक्ष प्रयोजन संपन्न होने पर भी संस्कार रूप वेग के क्षय होने पर, संस्कार रूप वेग के संस्कार रूप असंस्कार है संस्कार रूप वेग के क्षय होने तक ऐसा कर लेना है ना, संस्कार रूप वेग के क्षय होने तक पहले की तरह रहता ही पहले की तरह कौन ऐसा है कर्म क्रिया करता है यहाँ पर कर्म शरीर आरम्भ कर्म करी प्रकार शरीर का जनक प्रारम्भ कर्म शरीर स्थिति के मुख्य प्रयोजन को सम्पन्न होने पर भी या शरीर स्थिति का मुक्त प्रयोजन निर्भित होने पर भी संस्कार रूप वेग है पहले की तरह रहता ही है कौन रहता है हो गया जीवन मुक्ति हो गयी तो भी क्या है कि जो संस्कार रूप वेग सर्वस में आया संस्कार किन प्रकार का वेग स्थित स्थापक और भावना तो यहाँ पर भावना नामक ये संस्कार है नावना ना? नामक संस्कार दे ले देंगे ले है कौन सा तो संस्कार भावना। वेग इस अच्छा तो यहाँ पर ऐसा कर लेंगे संस्कारों का वेग कह लेना संस्कारों के वेग के क्षय होने तक क्या संस्कारों के वेग के क्षय होने तक संस्कार कौन है जो पूर्ण पापरूप कर्म संस्कार पूर्ण पापरूप कर्म हाँ पूर्ण पापरूप कर्म जो संस्कार रूप के बने हुए पूर्ण पाप रूप कर्म संस्कार है संस्कारों के वेग का क्षय होने तक पहले की तरह रहता ही है बना ही रहता है कौन कर्म तो बना रहा अब पूर्व पक्षी ने क्या कहा था जैसे ज्ञान होने पर प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं होता है दे, ही है प्रारब्ध कर्म उसी प्रकार जो प्रारब्ध कर्म से भिन्न कर्म है उनका भी ज्ञान ऐसी जैसे ज्ञान होने पर प्रारब्ध का क्षय नहीं होता है उसी प्रकार ज्ञान होने पर प्रारब्ध से भिन्न कर्मो का भी क्षय नहीं होना चाहिए या पूर्व पक्षी ने कहा था इस पर सिद्धांति कहता है की देखो छूटे हुए बाण की कहानी को बता दिया लेकिन जिस बाण को अभी छोड़ा नहीं गया है भले ही घलुष पर चढ़ा लिया गया हो पर तो छोड़ा न गया हो तो उसको रोका जा सकता है तो उसी प्रकार से अन्य जो कर्म है कौन तो संचित और क्रीमाण मतलब ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व में किए गए तथा तो अतीत के अनेक जन्मों में जो किए गए कर्म है तो वो कैसे हैं कि जो नहीं छोने वाले बाण है उनके समान है तो उनको रोका जा सकता है ना तो ज्ञान से क्या है कि वो रुक जाते हैं मतलब निर्विध हो जाते हैं ज्ञान से निर्विध हो जाते हैं इस बात को भाग्य है वह बाण ही वह वा बाण ही कौन जिसका जिसकी प्रवृत्ति का कारण वेग भी आरंभ नहीं हुआ है जिसकी प्रवृत्ति का कारण वेग अभी आरंभ नहीं हुआ है जब धनुष खोलेंगे तो उसमें क्या उसमें आरम्भ हो जाएगा है ना को धनुष छोड़ने पर क्या हो जाएगा हो जाएगा तो वह बाढ़ जिसमे वह ही जिसकी प्रवृत्ति का कारण वेग अभी आरंभ नहीं हुआ है यह लगाइए प्रवृत्ति के कारण हाँ ठीक है जिसकी प्रवृति का कारण वेग आरंभ नहीं हुआ है वह ही जिसकी प्रवृति का कारण वेग अभी आरंभ नहीं हुआ है अमुकता यदि वो अभी धनुष से छोड़ा नहीं गया है यदि अभी छोड़ा नहीं, नहीं गया है लग गया ऐसा लगा लेना तू अमुखता किंतु धनुष से ऐसा जैसा लिखा है वैसे लगाइए तू का चिकल कर लेना किंतु किन्तु वाण ही किंतु वह बारी जिसकी प्रदृति का कारण बैग अभी आरंभ नहीं, नहीं हुआ है अर्थात अभी छोड़ा नहीं, है। गया, नहीं गया है अर्थात अभी छोड़ा नहीं छोड़ा गया है किसके जिसकी प्रदृति बैग अभी आरंभ नहीं हुआ है अर्थात अभी छोड़ा नहीं गया है तो धनुषता की धनुष्य में चढ़ाया जाने पर भी धनुष में चढ़ाया जाने आरोप भी धनुष में चढ़ा हुआ होने आरोप भी जैसे रोक लिया जाता है धनुष में चढ़ा हुआ होने पर भी जैसे रोक लिया जाता धनुष में चढ़ा है लेकिन अभी छोड़ा नहीं गया तो रोक लेते ना, धनुष में चढ़ा होने पर भी रोक लिया जाता है तथा यथा करके कहेंगे जैसे धनुष में चढ़ा हुआ गाढ़ भी रुकता था, इसको जैसे धनुष में चढ़ा हुआ गाढ़ भी रोक लिया जाता है तथा उसी प्रकार अनारब्ध फलानी कर्माणी कि जिन कर्मों कर कर कर कर ने फल लेना आरंभ नहीं किया है ऐसे कर्म में अपने आश्रय में स्थित होकर ही अपने आश्रय में स्थित होकर ही अपने आश्रय में स्थित हुए ही ऐसे अपने आश्रय में स्थित हुए कर्म ही ज्ञान के द्वारा निर्भी हो जाते हैं लगाइए तथा उसी प्रकार जिन्होंने फल लेना आरंभ नहीं किया है ऐसे कर्म में अपने आश्रय में ही स्थित होकर अपने आश्रय में ही स्थित होकर वही आरोप अपने आश्रय में ही स्थित होकर ज्ञान के द्वारा निर्वीच किए जाते हैं निर्वीत करने का मतलब है की फलोत्पादक का सामर्थ्य का नश फलोत्पादक का सामर्थ्य का फलो उत्पादक सामर्थ्य का नाश हो जाए और फल के उत्पादक हो पाएंगे ये है अच्छा इसलिए कर इसलिए अश्विन विद्वत शरीर एक रिचे इस विध्वत शरीर का नाश होने पर जिस शरीर के द्वारा विद्या का संपादन होता है उस शरीर को क्या कहते हैं विद्वत शरीर इसलिए इस विद्वत शरीर का नाश होने पर आरोप ना जाये इसी प्रकार ठीक ही कहा गया है युक्त ही कहा गया है इस प्रकार ठीक ही क्या ना भूय से ज्ञान सिर्फ नहीं होता या ठीक ही कहा गया है या सिर्फ पक्षी ने कहा क्या कहा था यह ठीक नहीं कहा गया है न अन्य कहता है कि कहा गया ऐसा ननु यज्ञ ननु जो घंटा थी ना अस्पताल आत्मदर्शन ध्यान आ गया उपाय विकल्प उस चलते यहाँ आत्म साक्षात्कार आदि उपायों के विकल्प कहे जाते हैं यहाँ पर ध्यान आदि यहाँ पर आत्म साक्षात्कार यहाँ आत्म साक्षात्कार में ध्यान आदि क्या है उपाय आत्म साक्षात्कार में ध्यान आदि क्या है तो उनके विकल्प कहे जाते हैं मतलब विकल्प है चाहे तो यह कर लो साधन या दूसरा कर लो तीसरा कर लो कर्म ही होंगे या आत्म साक्षात्कार में ध्यान आदि उपायों के विकल्प कहे जाते हैं या अथवा आत्म साक्षात्कार में उपायों के विकल्प ध्यान आदि कहे जाते हैं उपायों के विकल्प ध्यान आदि साधन कहे जाते हैं देखो आत्मनि आत्मना योगेना कर्मयोगेना आत्मन पश्य ध्यान आत्मनि आत्मनि पश्य आत्मा आत्मन अन्खेन योगेन कर्मयोग असरे लगे केचि ध्यान आत्म आत्मना आत्मा पश्य दोबारा लगाना के आत्मा पश्य लगेगा के ध्यान न आत्मना आत्मनि आत्मा पश्य कर से कुछ साधक के कुछ ही साधक से कुछ योगी कुछ ही योगी ही। ध्यान ध्यान के द्वारा आत्मना है ना ध्यान के द्वारा आत्मना कर दिया अंताकरणेन ध्यान के द्वारा अंताकरण से ध्यान आत्मा ध्यान है ध्यान के द्वारा आत्मना करते अंताकरणेन भाष्यकार बताएंगे कि ध्यान के अभ्यास से शुद्ध हुए अंताकरण के द्वारा ध्यान आत्मा का पैसा क्या ध्यान के अभ्यास ऐसी ध्यान के द्वारा ध्यान के अभ्यास या ध्यान का कोई बात नहीं ध्यान के अभ्यास ऐसी के के ध्यान के अभ्यास से शुद्ध हुए अंताकरण के द्वारा या ध्यान के द्वारा शुद्ध हुए अंताकरण के द्वारा है ध्यान के अभ्यास से शुद्ध हुए अंताकरण के द्वारा या आत्मना कर आत्मनी कर बुद्धि में और आत्मान करते आत्मा का से साक्षात्कार करते हैं बुद्धि में आत्मा का साक्षात्कार करते हैं कुछ साधक ध्यान अभ्यास के द्वारा शुद्ध हुए अंताकरण के द्वारा उस सागर ध्यान अभ्यास से शुद्ध हुए अंताकरण के द्वारा ध्यान से शुद्ध हुए अंताकरण के द्वारा बुद्धि में आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, जब बुद्धि में आत्मा का साक्षात्कार करते हैं कितना लगाने दे अच्छा इसमें को का इसमें का भ्यास से देखेंगे ध्यान ध्यानम नाम ध्यान किसे कहते हैं तो भाषाकार बताते हैं ध्यानम नाम शब्दादि अभ्यासाधीन करना मन सुत मना चाह प्रत्यक्ष एकाग्रता यम तब्दाद्यान का बताते हैं स्रोतराधीन करना ही है नोत्रादी इंद्रियों को शब्दादि विषयों से हटाकर शब्दाविद्या विषय यहाँ पर प्रत्याहित क्रिया का अध्ययन करना पड़ेगा प्रत्याहित कर हटा करके स्रोतरादि इंद्रियों को शब्दादि विषयों से हटा कर है बहुत कठिन अब ये देखो ये है आवाज खुलकर हटाइए बंद कर देंगे हटाओगे आपको दे तो तो अब देखेंगे क्या बताते हैं वास्तविक इंद्रियों को शब्दादी विषयों से हटाकर उपस का अध्ययन करना है उपस नहीं प्रत्या प्रत्याहित कर हटा करके इस्रोत साधी इंद्रियों को सबदादी विषयों ऐसी हटाकर इंद्रियों को कहा ऐसी हटाना विषयों ऐसी इंद्रियों को विषयों से वही हटा सकता है जो केवल इंद्रादी विषयों का सेवन करता है अनुवाद है ना सबदादी विषय शब्दी रागव द्वेश ना की अपने दिन बस में हुई इंद्रियों रागव द्वेश को हटा रा कर और अपने वक्त में बिंद्रियों दुण के द्वारा अनिवार्य विषयों को दूर सकता है अनिवार्य विषय क्या है कि आपके कल्याण के लिए जो है ना भगवत के सुननी पड़ेगी वेदांत सुनना पड़ेगा अनिवार्य विषय हुआ ना सोचेगा बिल्कुल नहीं देखोगे तो गिर जाओं रोड में कहीं तो इससे अनिवार्य देखना है ज्यादा गर्द नहीं देखना है ऐसा देखना है आप भगवान के दर्शन करके बंदे है ऐसा तो ऐसा जो अनिवार्य विषय होंगे तो जो अनिवार्य विषयों का सेवन करता है वही क्या कर सकता है इंद्रियों को किसी से फिर हटा सकता है इसलिए अच्छा तो ज्यादा मूर्खों को बहुत ज्यादा आसानी रखनी चाहिए देश दुनिया को जानने के लिए क्या देख ले क्या यहाँ घूम लो वहाँ तो स्रोत आदि इंद्रियों को सब आदि किसी हटा कर मदद रूप से मृत्यु इस मन में निरोध करके मन में निरोध करके मन में निरोध करके मन में निरोध करके मतलब रोक करके मन में किसको रोकना है इंद्रियों को मतलब इन इंद्रियों को मन में रोकना है मतलब इन इंद्रियों को कर रुक जाएगा इनका कार्य रुक जाएगा किसका कार्य रहेगा मन का मन को फिर किसने लगा दो आत्मा में शब्दादी विषयों ऐसी स्रोतवादी इंद्रियों को शब्दादी विषयों से हटा करके मन में रोक कर ऐसा लेना मन में मन में निरोध करके मन में रोक करके रोक करके निरोध करके क्या मना है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एक पद है एक में रहना चाहिए बीच में वो स्थान छोड़ दिए रिक्त स्थान छोड़ा है उचित नहीं है और मन को प्रत्यक्ष चेतन में प्रत्यक्ष एक तरह है और मन को प्रत्यक्ष चेतन आत्मा में चेतरी का चेतने आत्मा में मन को प्रत्येक आत्मा में मन को प्रत्यक्ष एक आत्मा में फिर एकाग्रतया है ना तो एकाग्रतया के साथ भी उप का अन्वय करना है वहाँ भी अन्वय किया था मन में रोक करके और एकाग्रता के बाद भी उस समृत का अन्वय करना है और मन को प्रत्येक आत्मा में मन को प्रत्येक आत्मा में क्या कहेंगे एकाग्रता से रोक एकाग्रता से लगाकर मन को प्रत्येक आत्मा में एकाग्रता से लगा मन को प्रत्येक आत्मा में एकाग्रता से लगाकर जो चिंतन करना है उसे ध्यान कहा जाता है मन को प्रत्येक आत्मा में एकाग्रता से लगाकर कर इसका समझ लेना या समाज आये कर लेना एकाग्रता समाज समाधाय एकाग्रता से लगा कर, कर, कर एकाग्रता से, एक से लगाकर कर जो लगा कर चिंतन करना है उसे क्या कहा जाता है दोबारा देखेंगे ध्यान क्या है सब प्रोताओं तो को शब्दादी विषयों से हटाकर ऐसी हटा कर उनको मन में मन में निरोध या मन में रोक करके मन में लगा करके है ना किसका मन में निध करना है सोचा भी इंद्रियों का और मन को प्रत्यक्ष चेतन आत्मा में और मन को प्रत्यक्ष चेतन आत्मा में एकाग्रता से लगा कर एकाग्रता से लगा।, लगा कर जो चिंतन करना है वह ध्यान कहा जाता है ऐसा है तो मन को आत्मा में लगाकर आत्मा को चिंतन करना आत्मा में लगा कर आत्मा का चिंतन करना दूसरी इंद्रियों को बिल्कुल हटाना है तथा अब ध्यान के लिए कुछ बताते हैं जहाँ बक ध्यान नहीं तो तो था करता बक जानते है नदी में रहता है ना वो क्या है, तो क्या, है क्या वो ध्यान नहीं करता तो अपना आहार वो मत से आहार को खोजता रहता है तभी क्यूँ लगाया मानो बक ध्यान नहीं करता है ऐसा स्थिति होकर बैठता है की को ध्यान करने वाला बैठा हो तो क्यूँ लगाया कि ध्यान नहीं कर सकता है जहा कि बस ध्यान जैसा करता है हो गया ध्यान पृथ्वी पृथ्वी और पर्वत ये अचेतन है ध्यान तो नहीं कर सकते ना तो वही इसे यूँ लगाया है कि पृथ्वी ध्यान जैसा करती है और पर्वत पर पर पर तो तो ध्यान जैसा करते हैं पर्वत ध्यान पर्वत ध्यान जैसा करते हैं तो ध्यान जैसा करते है कहा गया ना तो इसका मतलब क्या है यह ऐसे एकाग्र देखे जाते हैं बिना हिले डुले बिना हिले डुले बिना क्रिया के एकाग्र देखे जाते हैं इसमें कहा गया ध्यान जैसा करते उपमा इस प्रकार उपमा दिए जाने इस प्रकार उपमा उपमा समझते उपमा की गई है ना हाँ की बहन करने वाली की उपमा बक्ति दी थी बस ये ले ली इस प्रकार उपमा दिए जाने से तेल तेल की धारा भी कर तेल में उतरिया के होता है तेलम और तेलम ये पर्याय की धारा की तरह धारा मतलब आप जो है ना गिराइए तेल को और जल और दूध को भी गिराइए तो सबकी एक तरह की धारा तेल की अधिक रहती है दूसरे की कम ज्यादा जल्दी हो जाएगी तेल की एक स्थिति कई धारा को धारा के समान सतर्कता तैल की धारा के समान निरंतर अविच्छिन्न प्रत्य ध्यान फैलाता है ये तो अवच्छिन्न शब्द है उसका अर्थ कहीं पर होता है व्यावृत कहीं पर अर्थ होता है युक्त तो और क्षेत्र का अर्थ भी होता थे थे क्या होता है व्यावर्तक अब क्षेत्र का होता है व्यावर्तक व्यावृत्ति का जनक और अवच्छिन्न का अर्थ कहीं होता है युक्त को कहीं होता है व्यावृत दो अर्थ होते हैं संघा अनुसार और यहाँ पर अवच्छिन्न नहीं बल्कि अविच्छिन्न है अविच्छिन्न का अर्थ होता है टूटने वाला और अविच्छिन्न का क्या है न टूटने वाला और का क्या है न टूटने वाला प्रत्यय प्रत्यय का छोटा वृत्तियाँ न टूटने वाली वृत्तियाँ न टूटने वाली वृत्तियाँ मान लो आत्माकार आत्मा एकाग्र किया तो आत्माकार वृत्ति हो गयी बीच में जो है ना घट पटती आ जा गई रोटी डालती आ जाती वो वृत्तियाँ कैसी हो गयी वो विच्छिन्न प्रत्यय हो गए ना वो प्रत्यय कैसे हो गए विच्छिन्न प्रत्यय हो गए अविच्छिन्न प्रत्यय नहीं हुए न तो कहते हैं तैल की धारा के समान चार सचता कर निरंतर तैल की धारा के समान निरंतर न टूटने वाले प्रत्यय को ध्यान देते हैं बल्कि न टूटने वाले प्रत्यय के प्रवाह को ध्यान देते हैं लेना है क्या <saute farm> टूटने वाले प्रत्यय के प्रवाह को ध्यान देते हैं लक्षण है नीजाती प्रत्यय तिरस्कार पूर्वक सजाती प्रत्यय स्वाह ये निरिजर्षण कहा गया है प्रत्यय के तिरस्कार पूर्वक सजाती प्रत्यय का प्रवाह तो ये तय की के, के समान सत्य अविच्छिन्न प्रत्यय अविच्छिन्न का होगा अविच्छि प्रत्यय कर पूछने तो तो वाले प्रत्यय अर्थात विजाति प्रत्यय के जोधान से रहित सजाती प्रत्यय के प्रभाव को क्या कहते हैं क्या कहते हैं अविच्छिन्न प्रत्यय ध्यान है ये ध्यान हो गया यही ध्यान देना यही क्या हाँ ध्यान उस ध्यान के द्वारा आत्मनी कहते हैं बुद्ध तो करते हैं साक्षात की बुद्धि में साक्षात्कार करते हैं किसका आत्मान आत्मा है ना एक चीज आत्मानम है ना किसका साक्षात्कार करते है आत्मान आत्मानव का प्रत्यक्ष चेतन प्रत्येक आत्मा का आनंद में है की आत्मा का परमात्मा रूप से साक्षात्कार करते हैं परमात्मा आनंद गिरी में कह और देखेंगे और यहाँ पर आत्मने आया है ना आत्मना करते अंताकरण लेकिन कैसा अंताकरण लिया ध्यान संस्कृति है ध्यान संस्कृत करते ध्यान के द्वारा संस्कृत हुआ ध्यान से शुद्ध हुआ या ध्यान के अभ्यास से शुद्ध हुआ अंताकरण ध्यान संस्कृत क्यों आ जा क्योंकि ध्यान पहले लगा है ना ध्यान मतलब ध्यान से अंताकरण के द्वारा मतलब ध्यान से संस्कृत अंताकरण के द्वारा कुछ योगी लग जाएगा तो चेचित योगिना है लोगी ध्यान से शुद्ध हुए अंताकरण के द्वारा बुद्धि में आत्मा का साक्षात् सकते हैं बुद्धि में आत्मा का परमात्मा रूप से साक्षात कर सकते है लिख अंताकरण जो है ना ये मन को लेकर के अंताकरण दे दिया मन बुद्धि की है चार भेद है ना कार्य के भेद ऐसी चार नाम हो गए तो अंताकरण का क्या हो गया मन और जो निश्च्या वृत्ति होगी वो क्या होगी वृद्धि होगी निश्चात्मिका वृत्ति क्या हो गई वृद्धि हो उससे पहले जो साधन बन रहा है तो क्या हो गया यहाँ एक ही है यहाँ पर मेरे ज्ञात और ध्यान इस जगह एक है कहीं कहीं अंतर हो सकता है शंकर संप्रदाय के ग्रंथों में कहीं अंतर हो सकता है पर यहाँ एक ही अपने साक्षी यहाँ पर है ना साक्षात करु साक्षात्कार का साधन क्या है श्रोतव्यो आत्मा दृष्टव्य है, है, है। आत्मा का दर्शन मतलब साक्षात्कार करना चाहिए कैसे होधन है और यहाँ पर अव्यवाहित साधन किसको माना गया ध्यान को तो यहाँ ध्यान मेरे अध्यास का वाक्य है यहाँ पर है ना कहीं कहीं भिन्न वेदान साधे ग्रंथों में हो सकता है की ध्यान के अभ्यास ऐसी समाधि के अभ्यास ऐसी शुद्ध हो श्रवण मंदन का अधिकारी होगा ऐसा कहेंगे तो फिर उन्हें अलग अर्थ में चला जाएगा और ध्यान का अभ्यास अलग अर्थ में चला जाएगा न्याय की अर्थ में आया है ना श्री कृष्ण ने अर्थ में किया अर्थ है ये नहीं कह सकते यहाँ अर्थ है श्री कृष्ण ने निर्ध्यासन के अर्थ में ये ध्यान शब्द का योग किया है ना आठ व्यक्ति रखना चाहिए तो उल्टा फुलटा व्याख्या देंगे प्रखंड ग्रंथ ध्यान और ध्यान नहीं है ध्यान तो योग है वेदा ध्यान उल्टा फुलटा पड़ो देगा कहीं भिन्न हो सकता है वेदांत साल के अंतिम में आया व्यक्ति वेदांत का वहाँ भिन्न हो जाएगा श्री कृष्ण योग किया यहाँ पर लिख लिया अच्छा आनंद गिरी इसको उत्तम अधिकारी मानते एक चीज है ना ये आनंदगिरी गिरी के ये क्या है ये उत्तम अधिकारी है लेकिन निर्देश दक्षा धर्म यहाँ आनंद गिरी के अनुसार ये उत्तम अधिकारी है और इस धर्म को समाप्त पर दूसरा मत बताऊंगा अब देखेंगे अन्य सांख्यन योगे ना है अन्य योगी अन्य शांति अन्य योगी शांत योग के द्वारा किसके द्वारा अन्य योगी सांस योग के द्वारा आत्मा न आत्मा का साक्षात्कार करते हैं अन्य योगी सांस योग के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करते हैं पूरा यदि लगाना हो ना तो चलो तो तो विभक्त के साथ लगाएंगे बीतीस महीना अन्य योगी सांस योग के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करते हैं आनंद के अनुसार अन्य जो है मध्यम अधिकारी उसको उत्तम अधिकारी ने लिखा है तो मध्यम अधिकारी से जुड़ गया अब देखेंगे अन्य ना, सांख्यन योगे नाम संघ किसे कहते हैं तो लगाऊंगे क्या हूँ दृष्टा हूँ ये गुण क्या दृश्य है हैं, देखे जाते हैं ये सतम गुण मेरे द्वारा दृश्य है लगाइए अहम अहम सर्व्यापार साक्षी होता अन्य मैं उनसे अन्य मैं उनसे अन्य हूँ अर्थात गुण विलक्षणा गुणों से विलक्षण मैं उनसे अन्य हूं अर्थात उन गुणों से विलक्षण हूं गुण कौन सतरता मैं उनसे अन्य हूं अन्य हूँ अर्थात गुणों से विलक्षण हूं और कहता हूं सद व्यापार साक्षी होता की गुणों के कार्य का साक्षी हूँ सत्वस्तम ये गुण हैं इनके कार्यक्रम सुख इनके कार्य क्रम का से तो का क्या, का क्या है सुख, सुख, का सुख. का है? और दुख और मोह व्यापार करते कार्य तो सुख का कार्य क्या है सत्व का कार्य क्या है सुख सत्व का कार्य सुख और रज का कार्य दुख और तम का कार्य मुह लेना सतुदस्तम सत्तम गुणों के कार्य का साक्षी साक्षी साक्षी गुणों के तो सत्तम इन गुणों के कार्य क्या सुख दुख मुँह इनका साक्षी हूँ और नित्य लगाएंगे देखना कि ये संक्षम नाम शांत के लिए कहते हैं सांख कार्य बताते हैं ये सतम गुण मेरे द्वारा देखते हैं मैं अन्य गुण मिलक्षणा मैं उनसे अन्य अर्थात उन गुणों से विलक्षण हूँ उन व्यापार का उन, उनके कार्य सुख दुख और मोह का साक्षी हूँ नित्य हूँ तथा आत्मा हूँ तथा क्या हूँ आत्मा हूँ ऐसे चिंतन का नाम है ऐसे चिंतन का क्या नाम है तो चिंतन से नाम यहाँ पर संख्या हो गया है ना? चिंतन का क्या हो गया संख एक संख्या योगा इस चिंतन को ही योग करते है। जीम्तन हैं। इस चिंतन को ये क्या कहते हैं है ना? चिंतन ही योग हो गया यही संख्या है तो प्रेम का योगे उस संख्य योग के द्वारा सांख योग के द्वारा आत्मना आत्मानती सांख योग के द्वारा उस शांत योग से अंतरकरण के द्वारा आत्मा को देखते या अंतरण के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करते हैं यदि उसमें टीका है वो बड़ी अच्छी करती है ठीका। उसने बताया है पर सेना ते तो तेन कार्य उसने बताया है उस व्याख्याकार ने कि तेन कार्य ध्यान योग संक योग के द्वारा तेन कार्य शंक योग से और ध्यानोत्पत्ति के द्वारा उसने व्यर्थ है क्या किया ये मतलब ये आनंदगी वर्क अभिमत है लेकिन उसने स्पष्ट लिखा है मतलब शांत योग से ध्यान उत्पत्ति के द्वारा कैसे मतलब इसके द्वारा जब ध्यान योग होगा मतलब निर्दयापन होगा सब साक्षात्कार होगा तो उसके अनुसार लगाना हो ना तो शांत योग ऐसी क्या योग से, ध्यान की उत्पत्ति के द्वारा ध्यान की उत्पत्ति के द्वारा उस ध्यान के अभ्यास ऐसी परशुद्ध अंतरकरण के द्वारा बुद्धि में आत्मा का साक्षात्कार करते हैं इसे लगाना पड़ेगा देर का सुबह शांत योग से ध्यान उत्पत्ति के द्वारा ध्यान योग के अभ्यास से परसुद्ध हुए अंतरण के द्वारा बुद्धि ने परमात्मा का साक्षात्कार सकते है जोड़ काट करके ऐसे को ये आनंद गिरी के अनुसार हुआ तो ये मध्यम अधिकारी आनंद गिरी के अनुसार क्योंकि ध्यान योग की उत्पत्ति के द्वारा ध्यान निरिध्यासनिध्यासन जो है मुक्त हो गया अब देखेंगे कर्मयोग है कर्मयोग को देखेंगे न ध्यान की प्रशन की साक्षात है ना और भाष्यकार क्या कहते हैं ये उनका देखेंगे तो कर्म ही योग है तो कर्म योग कैसे बना तो बताते हैं ईश्वर बुद्धि से किया जाने वाला घटन रूपम कर अनुष्ठान रूपम अथवा कर्म ईश्वरपण बुद्धि से अनुष्ठीमान या ईश्वरपण बुद्धि से अनु किया जाने वाला कर्म ईश्वर से किया जाने वाला कर्म योग का साधन होने से योग कहा जाता है ईश्वर से किया जाने वाला कर्म योग का साधन होने से योग का अर्थ यहाँ पर चित्त की एकाग्रता चित्त की तो चित्त की एकाग्रता का साधन होने से योग अर्थक स्वाद चित्र की एकाग्रता के लिए होने से या चित्त की एकाग्रता का साधन होने से गुण का योग लुच्चे इस गुणता योग उच्चते योग कहा जाता है दौड़ी योग कहा जाता है समझी लगे कर्म योग है जैसे बुद्धि से किया जाने वाला कर्म योग का साधन होने के कारण दौड़ी दृष्टि से योग कहा जाता है, है। करन, दुखे दुखे तो कर्म योग कहा गया ना तो कर्म के द्वारा कैसे साक्षात्कार होगा श्लोक क्या है चाहे कर्म योग अपर कौन हुआ ये अधम मधिकारी या ये अलम अधिकारी क्या है कर्मयोग है कर्मयोग के द्वारा आत्मा तो का साक्षात्कार करते हैं कर्मयोग से कैसे साक्षात्कार सत्य शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारा सत्य शुद्धि और ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा ना जैसे अपने करते ये मंदाधिकारी लगेगा प्रेरण करते क्या होगा कर्मयोग कर्मयोग के द्वारा सत्य प्रेरण करते कर्मयोग से कर्मयोग से सत्य शुद्धि और ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करते हैं लगेगा तो आनंद गिरी के अनुसार पहले जो है उत्तम अधिकारी फिर मध्यम अधिकारी फिर मंद अधिकारी तो वो ध्यान करते ध्यान है अभी जो भाष्यार प्रकार से व्याख्या है उसके अनुसार सांख्यन योगन वाला उत्तम अधिकारी है और ध्यान वाला मध्यम अधिकारी है उसका कारण है ना कि ध्यान वो उसमें क्या है की देखो अच्छा लेकिन आत्मणा अंताकरण तो ले ही लिया ना यहाँ पर आरंद गिरी की मान्यता ज्यादा है मान्यता आनंद गिरी की ज्यादा है नहीं भास्कार प्रकाश को यदि देखना चाहे तो वो पानी उत्तम अधिकारी के लिए मानता है तो उसका जो विचार सही ही हो गया इस विचार से ही हो गया और जो जिसने का आश्रय लिया मेरे ध्यान का आश्रय लिया वो क्या हो गया है जो भास्कार प्रकाश के अक्षाकार कहते हैं और आनंद गिरी का अनुभाग बता दिया आपको और भास्कर ने भी आत्मना लगा दिया अंताकरण को तो यहाँ भी जोड़ दिया ना भास्कर ने देखो योगा तेल आत्मना लगा दिया ना मतलब यण यहा नहीं तो जोड़तेण तो लगा दिया आनंदिरी तो मन, मन तो का ही मत यहाँ पर मान्य है आनंदगी मत मान्यकार को ऐसा कहते है नी वेदांत श्रवण तो से किसको शीघ्र लाभ होता है जिसने पहले उपासना कर रखी है कि कि वो वो है है है तो, है, तो, है। तो, है। तो होता है जिसने उपासना नहीं की शीघ्र लाभ नहीं होता है लेकिन यहाँ श्रवण की केवल बात थोड़ा यहाँ तो ध्यान ने कहा है किसने साफ कहा है तो पढ़ने के बाद कारण तो करनी ही पड़ती है बहुत लोग तो पढ़ करके भ्रम में फिर जाते हैं बहुत लोग भैया पढ़ लिया भले क्या हो गया ज्ञान लोग घूमते हैं यहाँ ना। तो ना। तो है ना पढ़ दिया कोई भजन ध्यान भी कौन देते भगवान का ना इधर के रहते हैं बोले भजन तो अज्ञानी होता रहे भगवान ने ध्यान कहा ना तो सब इसलिए हो सकता है की श्रवण मन ने रिध्यासन सुर्खी कह रही है खोल दे रहा है ना अकोर से बातों को मानना चाहिए बहुत लोग बोलते है की कैसा की वो उस दर्भ में वामदेव हो गया तो श्रवण किया निर्ध्यान के बिना क्या हो जाता है ज्ञान हो जाता है उत्तम अधिकारी को हो जाता है जैसे बामदेव को हो गया जैसे उत्तम अधिकारी को बिना निर्ध्यासन के ज्ञान हो जाता है क्या है की श्रवण किया था क्या कहें निध्यासन के बिना ज्ञान होता है उत्तम अधिकारी को जैसे गामदेव हो गया सोचो गामदेव ने श्रवण किया था क्या श्रमण तो नहीं किया था तो भाई ये मान लो उत्तम को श्रवण के बिना भी हो जाए तो कोई मानेगा क्या यदि कह नहीं बामदेव ने कू जन्म किया था मेरे ज्ञात के बिना हो गया उत्तम अधिकारी थे तो जब कल्पना ही करनी है तो पूजा की भी कल्पना हो जाएगी तो गया मन ने कुछ किसम लग रहे दिया था तो तुम्हें ज्ञान बोलूंगा सीधी बात है ना पहने के लिए क्या है भ्रमण भी नहीं दिया ज्ञान मान ले श्रवण के बिना नहीं होगा क्योंकि पूर्व जन्म उन्होंने समझ किया विवरणकार मानते हैं क्या श्रवण मात्र से ज्ञानपति में तो क्या मानता है ज्ञान ज्ञान साक्षात्कार श्रवण मात्र साक्षात्कार कौन मानता है विवरणकार में तो क्या मानते हैं मानते हैं और साक्षात्कार में करण कौन है वाक्य के अनुसार मन है शुद्ध मन और जीवन कार के अनुसार को कौ सब सब सही याद हो जाता है अब इसी में झगड़ा करते हैं लोग है हाथ ने क्या कहा उस पर कोई दृष्टि नहीं डालेगा कैंकर को क्या अभी से है कोई ऊपर ढली नहीं लेगा अब इनसे इनकी बातों को लेकर के सब भी ने किसका संगठन किया है काम क्या किया है कुछ नहीं ऐसा। आगे देखेंगे चलो आगे देखिए आप आगे गर्भों में साक्षात काम को यही छी देती है लेकिन तो के बिना हुआ ऐसा नहीं करती है अपने बने में उत्तम अधिकारी का आरोप करते हैं भजन का दिन को रखने को फायदा है कर लो तो तो दस वर्षी का उदाहरण देते हैं ना, मालूम है तुम वही हो क्या सुनने में आपके ज्ञान हो गया या मन को उपयोग है नहीं मन यदि हो जाए तो ज्ञान हो पाएगा दस वस्तम कहते हैं सुखी कैसी अन्यत्र मन अन्यत्र तो हो गया और नहीं सुन सका मतलब क्या है की सुनने में साधन कौन है तो मन के बिना फिर जीन हो तो होता है, जीन के तो भी करना तो ये है। इनकी बातों को तो विचार करो तो ये खूर्सी अलग की हो जाएगी ये आगे देखेंगे एवं अन्े अजान अन्े अजान अनेसते ते अभी क्या ये ते अति अतितरित मृत्यु श्रुतिपरायणा अन्म अजान अने उपास अंत अन् तू एवं आजानता अन्य किंतु इस प्रकार न जानने वाले अन्य साधक अन्य किंतु तू एवं अजाननता किंतु इस प्रकार न जान, जानते हुए अन्य साधक किंतु इस प्रकार न जानते हुए अन्य साधन अन्य व्या अन्य का आचार्य व्या की आचार्यों से सुनकर उपासना करते हैं आचार्यों को सुन करके तो मतलब ये पहले वाले क्या है कि वो अच्छी तरह श्रवण किया है मनन किया है शास्त्र का विचार किया है फिर ध्यान में लगे साधन में लगे अब इनका इतना बौद्धिक सामर्थ्य नहीं है कि पूरा पढ़कर ये तैयार करना तो आचार्यों से सुन दिया साधन में लगे है न ऐसा अब देखेंगे तू एवं अजान का अन्य सिंह ऐसा ना जानते हुए अन्य साधक अन्य के आचार्यों से सुनकर उपासना करते हैं जाना है ना ब्रह्मानंद जाना है ना में डेली में कोरोना का कोरोना का कोरोना का कोरोना का कोरोना का